समय है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुराली कहीं मेरा मौसम बाहार का ये समय समय है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल चुर कहीं मेरा मौसम बाहर का बसने लगे आंखों में कुछ ऐसे सब हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई दूज की बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और बधाई तो साहब हमारी तरफ से भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई दूज की और साथ में चित्रगुप्त पूजा की भी हाँ हाँ। तो साहब हाँ। कलम दावा की पूजा इन सब चीज़ों की शुभकामनाएं हमारी ओर से आप ले लीजिए क्योंकि अब तो ये त्योहारों का अवसर चल निकला है कहा जाता है दिवाली का अवसर पांच दिन का त्योहार होता है तो साहब पांच दिन के त्योहार में से सच पूछिए तो दो दिन तो निकल चुके मगर आज का दिन यानी जब आप इसको सुन रहे हैं उस समय से तीन दिन तो अभी भी बाकी हैं तो चलिए साहब दिवाली के मौके पर बात शुरू करते हैं अरे हाँ वो पहले सबसे आपको बता दें जो गाना यानी जो संगीत हमने आपको दिया था ना अब की बात तो बहुत सारे लोगों ने उसको पहचान लिया और सच बात तो यह है कि पहचानना लाजिमी भी था क्यों क्योंकि वो एक आइकॉनिक गाना है यानी कि वो ऐसा गाना है जिसे आ, मतलब हर आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सुना है अब साहब वो कभी ना कभी का जिक्र तो मैं नहीं करूँगा मगर सुना जरूर होगा हमें ऐसा लगने लगा है आप उन खड़ूस टीचरों जैसी बात कर रहे हैं यार जो कि गाना पहचान लेने पे पे दुखी दुखी टाइप के मैं होते दुखी नहीं मैं हो रहा हाँ, हूँ। हाँ, आपके पे दिख रहा आपके दिख है मैं खुश सिर्फ इस बात से हूँ हाँ। कि ये शाम हर एक की जिंदगी में आती है और जब भी शाम आती है तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की बदन चुराए चुपके से आए तो साहब ये जो गाना था ना इसको ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया है चलिए कोई बात नहीं तो इस हफ्ते का गाना भी हम वैसा ही देने की कोशिश करते हैं ये लीजिए साहब गाना तो ये रहा जैसी मेरी आदत है मैं हिंट तो जरूर देना चाहूँगा वो हिंट इसलिए कि साहब रात और दिन का जिक्र हो तो दिवाली की रात में भी थोड़ी रोशनी आ जाती है आप बता ही दीजिएगा कि अरे भाई ठीक है गा सकता होता तो बता भी देता आप गा लेते मगर हमें एक चीज है हमें ये जान के खुशी हुई कि लोग ज्यादा पहचानते तो आपको अच्छा लगता है हाँ आप खड़ूस नहीं निकले चलिए साहब तो अब दिवाली की बात कर रहे हैं तो दिवाली में एक ख़ास बात होती है उपहारों का लेना देना आपको हम सच बताएं ये उपहारों का लेना देना आ, किसी एक स्थान विशेष की बात नहीं है बस फर्क इतना होता है कि कहीं पर उपहार एक प्रकार के होते हैं और कहीं पर दूसरे प्रकार के हम सब पहाड़ों में रहते थे कुछ दिनों के लिए तो वहाँ पर दिवाली में एक बहुत ही सुंदर प्रथा थी वो ये थी कि दिवाली की शाम को जैसे होली में होता है ना लोग मिलने जुलने जाते हैं एक दूसरे के घर तो वहाँ पर मतलब उत्तर भारत में तो ये निश्चय ही है कि वहाँ पर गुजिया और कुछ नमकीन का इंतज़ाम होता है उसी तरह से पहाड़ों में दिवाली की शाम जब किसी के घर जाया जाता है तो घर की बनी मिठाई यानी कि घर में कोई भी जो भी मीठा व्यंजन बना हो वो ले करके जाते हैं और साहब ऐसे तो वहाँ पहाड़ों में लोग बहुत दूर दूर जाते नहीं आस पास में ही जाते हैं तो मिठाइयाँ ले जाना हमने तो साहब पहली बार वहाँ जब गए तो ये नज़ारा देखा और वास्तव में इस बात से बहुत मतलब अच्छा लगा आपको याद है सुमान जी उस दिवाली में हम लोग को वहां इसलिए रुक जाना पड़ा था क्योंकि दिवाली में घर ना पहुंचे ऐसा तो हो नहीं सकता था मगर उस बार कुछ ऐसा हो गया था की हम लोग पिछली शाम कहीं गए थे बाहर वहां हवा चल रही थी जो कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी और उसके चलते अगले दिन तबीयत खराब हुई रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा सब कुछ हुआ खैर चलिए वो कहानी अलग फिर कभी मगर आपको हम ये बता दें साहब कि ये उपहारों का लेन देन इस पर आज मेरा मन किया कि मैं बात करूं ज़रूर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बड़ी ख़ास बात है हम सबके जीवन में ये मौके आते रहते हैं उपहार हाँ, देने के अब उपहार के, देना लेना ये सब चीजें आपको हम बताएं उपहार मिलना हमेशा अच्छा लगता है क्या ऐसा होता है नॉर्मली तो होता है अब आपको साहब मैं कुछ तो बड़ा अच्छा लगता है कुछ नहीं दिया है गया मैं इसी का एक दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखना चाहता हूँ उपहार मिलने पर बेहद परेशानी भी हो सकती है हाँ। वो कब जबकि आपको यह पता हो कि ये उपहार हाँ। किसी उद्देश्य से दिया गया है यानी उस उपहार के पीछे कोई ऐसी भावना हो जिसमें उस व्यक्ति को उस उपहार के बदले में कुछ चाहिए हो सब ये उपहार का लेन देन जो है ना सरकारी विभागों में बहुत होता है वहाँ पर इसका एक मतलब अंग्रेजों के ज़माने से मेरे ख्याल से शायद रॉबर्ट क्लाइव साहब ने ये सब शुरू किया था उस जमाने से ये शुरू हो चुका है डालियां देने का सिस्टम वहाँ पर उपहार को डाली कहा जाता था और साहब उपहार में लोग कुछ चीज़ें देते थे और उसके बदले में फेवर्स की उम्मीद करते थे आज भी बहुत सी जगहों पर इस तरह के उपहारों का लेन देन होता है मैं तो आपको यह भी कह सकता हूं कि बहुत सी जगहों पर तो सौदे इन्हीं उपहारों के आधार पर तय होते हैं तो साहब एक तो इस उपहार का ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि उपहार का मतलब एक तरह का फेवर प्राप्त करने के लिए कुछ देना ये मतलब तो ये नहीं आया ये ट्रांजैक्शनल उपहार है हाँ। अब एक दूसरा उपहार मिलने में परेशानी कभी कभी क्या होती है हाँ। कि जो उपहार देता है हाँ। वो तो अपने हिसाब से देता है हाँ। और जिसको वो उपहार मिलता है उसे कभी कभी ऑब्लिगेशन लगने लगता है कि यार मुझे जब वापस करना होगा तो मुझे भी ऐसा ही कुछ उपहार वापस देना करना पड़ेगा जब हमारी बारी आएगी यानी जब हमारी बारी आएगी तो, हाँ, बारी आएगी, हाँ। तो हमें भी इसी मूल्य का हाँ। इसी स्तर का उपहार देना दिल्कु पड़ेगा दिल्कु ये तो साहब यह भी एक परेशानी की बात है अब देखिए उपहार में जो देता है और जो लेता है परेशानी दोनों के ही लिए दोनों के लिए जी हाँ देने वाला अपने मतलब जिसे कहते हैं ना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देना चाहता है अब पता नहीं उस वक्त जब वो उपहार दे रहा है उस वक्त उसका स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं और जो उपहार लेने वाला है वो उपहार लेते वक्त ही उसको ऑब्लिगेशन समझ के ले रहा है यानी कि कि मुझे इसको वापस करना है। एक बात सुनिए उपहार मिलने पे ऐसा ऐसा नहीं होता कि बस खुशी ही हो। हाँ, मैं आपसे यही, आप यही बात कहना चाहता हूँ हाँ। इसके बारे में अभी मैंने हाल फिलहाल में एक रेडियो कार्यक्रम में सुना अच्छा उन्होंने ये बताया कि साहब उपहार जो है उसको आप प्रेम की भाषा समझिए उन्होंने किताब का नाम लिया मैं किताब का नाम तो भूल गया शायद लैंग्वेजेस ऑफ लव या ऐसा कुछ उसने किताब का नाम बताया और लेखक का नाम शायद कोई चैपमैन या कुछ ऐसा था उन्होंने अपनी किताब में पांच भाषाएं बताई हैं प्रेम की और उसमें उन्होंने उपहार भी प्रेम की एक भाषा के रूप में बताया है और उन्होंने ये कहा है कि जब कोई उपहार देता है या कोई उपहार प्राप्त करता है तो उसको अगर हम ये समझ रहे हैं कि उपहार देने वाला और उपहार पाने वाला प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि जो उपहार दे रहा है जरूरी नहीं कि वो हर समय उपहार आपको ऑब्लिगेशन समझकर दे रहा हो और जो उपहार ले रहा है उसे भी ये बात समझनी होगी कि हर बार जो कोई गिफ्ट या उपहार उसे मिल रहा है उसे उसको वापस ही करना है अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बचपन में जब हम मौसी बुआ चाची ताई किसी के घर जाते थे तो चलते समय हाथ में एक दो पांच दस जो भी वो समझते थे बच्चों को दे दिया जाता मजा था, आता था ना? और साहब बहुत मजा आता था अब सवाल यह है कि उस समय ये जो उपहार मिलते थे क्या उस समय हम ये सोचते भी थे कि हमें इसको वापस करना है कभी नहीं मतलब मैं अपने बारे में तो आपको बता सकता हूं मुझे ये वापस करना है ये बात तो कभी समझ ही नहीं आई वो लगता था ना जैसे ये तो हमारा अधिकार है अधिकार, अधिकार जैसा है। लगता था हाँ, तो कभी? यहां पर मुझे वो जो चैपमैन साहब या जो भी साहब हैं उनकी बातों में जो उसने प्रेम की भाषा कही ना वहां पर ये प्रेम की भाषा हमारे सामने आ रही है अब आपको एक बात बताए साहब उस समय ये निश्चय ही प्रेम की भाषा ही थी और कोई भाषा नहीं थी क्योंकि क्या होता था चाची मौसी बुआ दादी जिसके घर भी जाते थे वहाँ पर कभी कभार डांट भी खानी पड़ती थी अक्सर ऐसा होता था कि आप वहाँ गए और आपने कोई ऐसी हरकत की जो कि उचित नहीं लगी तो उस समय में परिवार जो जॉइंट परिवार तो नहीं थे मगर मगर तब भी परिवार में बड़ों को ये अधिकार था कि वो छोटों को यदि उनकी कोई गलती हो तो डांट दे जैसे मुझको अक्सर अभी भी याद है कि जब शैतानियां हद से बढ़ जाती थी हाँ। तो चाचा चाची या बुआ या मौसी या कोई ना कोई तो डपट ही देता था मगर वो डांट कभी भी हमारे मन पर चिपकी नहीं रही नहीं वो लगा कि हमें अपनी गलती सुधार और शायद उसका असर इतना ही था जैसे कि हाथ पर बैठी मक्खी <laughs> क्या बात है और साहब बस मगर याद क्या रहता था याद ये रहता था कि जब मौसी दस रुपए का नोट हाथ में देती थी तो साहब वो दस रुपए का नोट अगली यात्रा तक याद रहता था अतुलनीय हाँ, मुझे पता नहीं कि उस दस रुपए से उस जमाने में हम क्या खरीदते थे ढेरों तो चंपक चंपक नंदन नंदन पराग हाँ, खरीदने मगर के थे अक्सर ऐसा होता था कि चंपक और नंदन स्टेशन पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाते थे दस रुपए भी <laughs> वो एच व्हीलर साहब की दुकान पर ही निकल जाते हाँ, थे वो बिल्कुल हाँ, अब साहब उपहारों पर बात चल रही है तो एक बात आपको यह भी बताए कि हमने ये भी देखा है कि उपहारों के कई प्रकार होते हैं जिसमें से आहार यानी यानी भोजन कि ये ये सब भी उपहार है। हमने इस मामले में एक बहुत अब ये तो नहीं कहेंगे अजीब या इसको हम कहें मगर एक ये भी देखा है कि हमारे पिताजी कहीं भी बाहर जाते थे हाँ। तो वो किसी के घर खाने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे क्यों उसकी वजह थी उन्होंने जो उसकी वजह बताई उनका कहना यह था कि मैं बहुत अधिक खाता हूं मतलब उनके मन में यह बात बैठा दी गई थी और पता नहीं अब कैसे बैठाई गई है तो मैं क्या बता सकता हूं मगर वो कहीं भी बाहर जाकर किसी दूसरे के घर नहीं खाते थे और दूसरे से ये मतलब नहीं है कि कोई अनजान अपरिचित अपने ही भाई बहन अपने ही नहीं? भाई बहन भाई बहन मौसी चाची किसी के घर नहीं खाते थे और एक शहर में यानी उस जमाने में तो हम लोग मतलब एक शहर में कई कई रिलेटिव होते थे हाँ। और जब कभी भी आप उस शहर में जाए तो आपको सबसे मिलना जरूरी होता था तो साहब वो जिसके घर भी जाते थे वहाँ पर यही बताते थे कि पिछले वाले के घर से खा बहुत सालों तक तो ये रहस्य रहस्य रहा मगर बाद में लोगों ने समझ लिया कि ये खावा के नहीं आए हैं उनका उनका ये गुण मैं ये कह सकता हूं कि हमारे अंदर भी बहुत हद तक आ गया अब इसको आप गुण कहें अवगुण कहें या जो भी कहें मैं वो तो नहीं कह सकता मगर मुझे आज भी किसी दूसरे व्यक्ति के घर अनायास जाकर भोजन पाना आज भी थोड़ा अटपटा लगता है हमको लगता है आप ये सोचते हैं जो कि हम भी सोचते हैं कि जहाँ हम गए हैं और बेवक्त मतलब ऐसे टाइम पे कि हां खाना खाने बैठ रहे हैं बेवक्त नहीं वक्त ही कहेंगे हम बेवजह हम अपनी वजह से उनका काम या उनकी दुविधा देखिये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कारण क्या है मगर ऐसा होता है अब सवाल यह है कि अब इसको आप दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखिए अक्सर ऐसा नहीं होता क्या कि हम यदि कोई हमारे घर में आया है तो हम ये कहें कि भाई जितना है उसी को बांटकर खा लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ आप हाँ। साझा करें तो यहां पर चक्कर यह है कि ये प्रेम की भाषा हम समझा नहीं पा रहे और हम भी तो नहीं नहीं समझ समझ रहे रहे हैं और शायद वो तो तो ये जो उपहारों का है है ना इसमें बड़े जैसे कहते हैं, बहुत सोच-विचार की आवश्यकता है। हम तो यही कहेंगे कि ये जो सोच विचार है इसको एक बार खुले मन से कर लिया जाए उससे क्या होगा उससे होगा ये कि हम शायद अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करना चाहें शायद मुझे पता नहीं क्यों अब जैसे आपको बताता हूं एक मतलब ये एक कहानी ही है जिस जो मतलब कहानी जैसी ही लगेगी मगर ये कहानी है नहीं हम साहब छपरा में रहते थे और शायद मैंने ये बात पहले बताई भी होगी कि हमारा घर रेलवे स्टेशन के पास था और हमारे घर पे अक्सर मेरे मित्र आते थे मतलब मैं अकेला ही रहता था उस टाइम पर मेरे मित्र आते थे और मित्रों के मित्र भी आ जाते थे हाँ चूँकि स्टेशन के पास था और जो ट्रेन से जाने वाले होते थे अक्सर उस ज़माने में ट्रेनें लेट ही चलती थी तो वो समय बिताने के लिए हमारे घर आ जाते थे और साहब हमारे घर में एक सिस्टम था कि हम लोग जो भी बनाते थे हाँ। वो बांट कर खाते थे अब आप पूछेंगे बनाते क्या थे आप जो ऐसा आप बांट सकते थे हाँ। हमारे पास एक बड़ा सा पतीला था हाँ। उस और एक स्टोव था हाँ। और चावल दाल घी नमक ये था तो हम लोग खिचड़ी बनाकर खाते थे सब्जी अब साहब सब्जी अगर याद रही तो बैंक से आते समय सब्जी ले आते थे अगर याद नहीं रही तो सब्जी नहीं लाते थे और अगर कोई मेहमान आ जाता था देखिए खिचड़ी हमारे यहाँ कुकर में नहीं बनती थी आ, वो पतीले में पतीले में बनती थी तो साहब अगर कोई मेहमान मेहमान मतलब ऐसे ही कोई मित्र के मित्र आ गए तो उनसे पहली बात ये कही जाती थी की भाई साहब जाइए और अपने हिस्से का चावल डाल दीजिए उसमें तो सब वो अपने हिस्से का दाल और चावल डाल देते थे हाँ। और इसी प्रकार से लोगों को जब ये पता चलने लगा तो उन्होंने क्या शुरू किया कि वो दाल चावल अपना लाकर भी रखने लगे अच्छा और साथ में जब आते थे तो कोई सब्जी लेते आते थे। आप लोगों ने भाई साहब मुझे पता नहीं भिंडी वाली <laughs> खिचड़ी खाई है कि नहीं खाई है हमने खाई है सब सुनिए ये त्योहार बीतने दीजिए हम भिंडी वाली खिचड़ी बनाएंगे अच्छा भिंडी परवल कद्दू लौकी यानी कि क्या सब्जी नहीं डाली जाती थी अच्छा अब मैं अब चूंकि इतने वर्ष का पारिवारिक जीवन हो गया है तो मुझको ये भी समझ में आ गया कि खाना पकने के लिए अलग अलग चीजों को अलग अलग समय लगता है पता नहीं सब उस समय क्या जादू होता था कि जब खिचड़ी बनती थी तो चाहे चावल जब भी डाला जाए जब तैयार होता था तो सारा चावल एक साथ तैयार होता था या तो हम उस समय उतने डिस ईटर नहीं थे यानी कि चावल ज़्यादा पकाया कम पके को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या सब्जियों को ज़्यादा हम लोग मतलब तवज्जो नहीं देते थे कि भाई गाजर को पकने में ज़्यादा समय लगता है और लौकी को कम समय लगता है ऐसा भी नहीं होता था खैर तो साहब वैसा खाना अब वहाँ पर होता ये था कि भाई चूँकि ये कम्यूनिटी खाना है तो कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं कि उस खाने में कोई निमंत्रित हरेक को लगता था कि यह मेरा अपना खाना है तो साहब मैं जो आहार की बात कर रहा था ना यानी आहार का उपहार तो यदि मैं समझकर खाऊं कि ये जो मैं खा रहा हूं यह उपहार नहीं है यह एक मतलब आज की भाषा में कहूं इस उम्र में पहुंचने के बाद तो यही कह सकता हूं कि यह प्रसाद है और अगर प्रसाद समझकर आप खा रहे हैं तो किसी पर ना तो किसी का एहसान ले रहे हैं न किसी पर एहसान कर रहे हैं ठीक तो साहब उपहार और एहसान ये दो चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं। तो चलिए साहब आज ये एक बात क्लियर कर लेते हैं कि उपहार एहसान है या नहीं है ये हम अपने मन में तय कर लें। और अगर मैं किसी को उपहार उपहार एहसान समझ के दे रहा तो तो भाई साहब ना देना श्रेयस्कर है। है। ये तो मतलब कुछ गलत बात टाइप की लग रही है। क्या यही कि एहसान समझ के दे नहीं तो, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप एहसान समझकर उपहार दे रहे हैं तो उपहार नहीं देना श्रेयस्कर है आपके लिए भी और उपहार वाले के और लिए हमें भी उपहार उपहार मिले मिले तो तो हम उसको एहसान समझ के ना ना हाँ। तो उसको ना लें आपको जब साहब की की भाषा में प्रेम प्रेम के पांच हाँ। भाषाएं लीजिए हाँ। कि ये प्रेम की एक भाषा है और साहब उसको समझ कर स्वीकार करें और जब आप उपहार दें तो उसको भी यानी उपहार कभी भी ट्रांजैक्शनल अगर हो गया तो साहब फिर उपहार नहीं रह गया तो फिर तो वो ट्रांजैक्शन हो गया यानी कि फिर तो वो चेक और भुगतान वाली बात आ गई हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ तो तो व्यापार हो गया ना? व्यापार हो गया। हाँ, ये क्या? तो, तो साहब चलिए इसी के साथ चूंकि आप दिवाली है और त्योहार का मौका है तो इस वक्त सब कोई व्यस्त होगा आप भी व्यस्त होंगे तो मैं आपको एक बार फिर से त्यौहारों की शुभकामनाएं देता हूं और साहब हम लोग तो ये भी समझ लें कि अब तो तो नया साल साल भी भी आने वाला है हाँ। तो साहब नए के लिए लेनाए अभी से लेना शुरू कर दीजिए ये शुभकामनाएं उपहार हैं प्रेम की भाषा के हिसाब से बिल्कुल हाँ, ठीक है ना भिल्कुल, भिल्कुल। तो चलिए साहब शुभकामनाएं स्वीकार करें और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार का का किसी के इंतजार दिल ना के मेरा मौसम बहार का मैं तो सब रानी सच होना